मन हरिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग इंध हिमाचल यमुना गंगा उछल जल तरंग तब शुभ ना जागे तब शुभ आशीष मांगे गा तब जय गाथा जनगण गण जय है भारत भाग्य विदाता जय हे जय हे जय, जय, जय, जय, जय है जय जय जय जय, जय, जय हे महामय राज्यपाल महोदय श्रीमती राज्यपाल महोदय की पत्नी महोदय समवेत दक्षिण पूर्व एशिया एवं भारतवर्ष के कोने कोने से आए आयोज्य कलाकारगण और हमारे अतिथि सज्जन महिलागण दीपांतरी के कार्यक्रम के अंतिम चरण है समापन समारोह है उसमें हम जो निरंतर कार्यक्रम करते रहते हैं देश भर में एवं शहर में उसका एक कड़ी है ये जिसका आज अंत हो रहा है इसके लिए हमने महा को यहाँ आमंत्रण दिया है आपने स्वीकार किया है स्वाधीनता के स्वर्ण जयंती भी ये है किंतु हम लोग स्वाधीनता के स्वर्ण जयंती केवल राजनीतिक अर्थ से लेते नहीं लेते नहीं हैं कि 50 वर्ष के केवल हम लोग स्वाधीनता के सेलिब्रेशन कर रहे हैं बल्कि हम उन देशज ज्ञान पद्धतियों का सेलिब्रेशन कर रहे हैं जिनके माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया के सभी समुदाय एवं भारतवर्ष के सभी समुदाय पिछले 2000 वर्षों से अपने मानसिक एवं आत्मिक स्वाधीनता का अक्षुण रखे हुए हैं तो इस स्वाधीनता के जो बेहतर अंग है उसे प्रकट करने के लिए हम लोगों ने अनेक हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं उसमें ये कार्यक्रम एक है जिसमें साउथ ईस्ट ईस्ट से एक सभी देशों से भारतवर्ष के लगभग सभी राज्यों से कलाकार आए हुए हैं तो कलाकार ऐसे कलाकार नहीं हैं जिनके कला जीवन से कटे हुए हों इनकी कला जीवन का एक अंग है इसलिए हम जब इन्हें बुलाते हैं तब हम संग्रहालय को बल देने का प्रयास करते हैं कैसे क्योंकि ज्यादातर जो उपनिवेशिक संग्रहालय बने हुए हैं वे वस्तुओं के संग्रहालय हैं और कला को जीवन से छिन्न करके संग्रहालय में दिखाते हैं हमारा संग्रहालय माननीय एक उत्तर उपनिवेशिक संग्रहालय है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि देश को संग्रहालय माने खुद को केवल एक माध्यम मात्र माने एक उपलक्ष मात्र माने तो देश के परंपरा को परिपुष्ट करने का देश के जो कलाकार हैं जो उनके जीवन के जो प्रवक्ता हैं उनके साथ मिलकर काम करें तो इसके लिए साउथ ईस्ट एशिया को क्यों चुना क्योंकि हमारे एक टॉयन भी एक, -एक शब्द है सोशल माइनसिस तो इस बृहतर भूखंड में एक सोशल माइमसिस के माध्यम से एक मॉरल ऑर्डर बना हुआ है जिसका नाम बहुत काल बहुत साल पहले कालिदास ने दीपांतर रखा था तो उसमें दीप बाबाधन में चतुर्थाम चक्रवर्ती काम्बोडिया में देवराज पद्धति फिर बुद्धिज्म कॉन्फ्यूसियनिज्म इत्यादि जो धर्म है मौत है उनके बीच में आपस में वार्तालाप यह रहा है साथ ही साथ एक जैविक एवं प्राकृतिक विविध यहाँ पर है जिसकी सेलिब्रेशन कला के माध्यम से हमको देखने को मिलता है तो आज हम लोग उस कला के शिविर का जब समापन कर रहे हैं इस वैविध्य के बारे में कुछ खतरे आ गए हैं उनके बारे में भी हम लोग इस कला के शिविर के माध्यम से चर्चा करते हैं और फिर देखने का प्रयास करते हैं कि मौके पर जाके उस कला को जीवित रखने के लिए परिपुष करने के लिए हम क्या कर सकते हैं क्योंकि एक वर्कशॉप कर देंगे फिर उसके आगे क्या होगा तो ये कार्यक्रम निरंतर निरात्र कार्यक्रम है और इसलिए जब हमने देखा कि हमारे मोटो क्या होना चाहिए तो हमने इंडोनेशिया के स्टेट क्रेस्ट में देखा कि यह लिखा हुआ है भिन्नका थुंगन एक का भिन्नता के बीच में एकता अर्थात यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो कि दक्षिण पूर्विया एशिया के देश एवं हमारे भारत वर्ष के लिए एक मूल मंत्र रहा है इसमें निश्चात्मा के सभी तरफ आंखें सभी तरफ पैर सभी सर्वव्यापी सत्ता पशु पक्षी पत्थर मानव जड़ चेतन सबको समेट के कलाकार अपने कैनवास में उतार रहे हैं और वो अगर लगता है कि बड़ी बातें हैं तो अगर एक एक को हम लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे करते हैं कि जीवन के साथ कैसे जुड़े हैं परंतु आज ये वैविध्य खत खतरे में है औद्योगिकरण पश्चिमीकरण तकनीकीकरण के बाढ़ से ग्रसित है और इस खतरे से हम लोग तो एक छोटा सा म्यूजियम है हम लोग क्या कर सकते हैं लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि शोध एवं दूसरे कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग शासन के जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है रीजनल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है उसमें कुछ इनपुट्स दे सकते हैं अर्थात कलाकार एवं जो देशज ज्ञान पद्धति के जो प्रवक्ता है उनको शासन के धारा के साथ जोड़ सकते हैं ये कार्य हम लोग करते रहते हैं तो आज के इस कार्यक्रम के समापन समारोह में हम महामहिम के प्रति आभारी हैं कि आप इसे न केवल स्वीकार किया है बल्कि बारीकी से सभी कलाकारों से मिले हैं एवं उनकी कला को परखे हैं एवं साथ ही साथ आ, हमारे आग्रह पर पूरी संग्रहालय के जहाँ तक समारोह उन्होंने देखा है अब उन्हें आमंत्रित करते हैं आज उन्होंने जो कलाकारों ने मिलकर एक कैनवस बना रहे हैं दक्षिण पूर्व एशिया और भारतवर्ष के अपने पर्सनल इंप्रिंट भी जिसमें दे चुके हैं उसे उन्होंने भी हस्ताक्षर किया है और मैं आप उनसे आग्रह करता हूँ इस समारोह के औपचारिक अंत की घोषणा करते हुए दोषार्पण कर। धन्यवाद संग्रहालय के निदेशक डॉक्टर चक्रवर्ती इस कला नगरी के निर्माता रचयिता अनेक देशों से और प्रदेशों से आए कलाकार बहनों बंधुओं और अतिथि मित्रों मुझे कल्पना नहीं थी कि एक नए आश्चर्य लोक में जाने का अवसर आज मिलेगा वास्तव में आज का ये एक घंटे सवा घंटे का जो समय है इसमें अपने आप को मैं एक दूसरे ही विश्व में पहुंच गया अनुभव कर रहा था वो दूसरा विश्व कहीं बाहर का नहीं है अपने चारों ओर बसा हुआ संसार ही है जिसमें हम एक अनादि और अनंत कलाकार के अनेक विविधतापूर्ण रूप देखते हैं आप किसी कली को खिलते हुए देखें पहाड़ी प्रदेश में किसी झरने के कलकल -कल स्वर को सुनें सुबह उठते ही पक्षियों की चहचहाहट की ओर ध्यान दें वन में मृग शावकों की क्रीड़ा का कभी अनुमान करें या उनका दर्शन करें संगीत के स्वर में झूमते हुए बंसुरी की तान पर नाचते हुए किसी गोपालक को अनुभव करें या जैसे यहाँ पर कुछ अपने कलाकार बंधु छोटे से बालक ने जिस प्रकार का गीत गाकर और नृत्य के स्वरों में उस गीत को पिरो हमारे सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया उसे देखें जंगल में दहाड़ते हुए शेर को भी सुने कोयल की मधुर गीत पपी है के स्वर या अभी जो जैसे झिंगरों के या पक्षियों के स्वर सुनाई दे रहे हैं इनकी ओर ध्यान दें और इसके साथ प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए मानव ने जो मंगल के ग्रह और अनंत नक्षत्रों की खोज करने के लिए यंत्र बनाए हैं वहां खोजी भेजे हैं उनका विचार करें रेल की पथ पर धड़धड़ाते हुए आज के किसी भीम काय इंजन उसका एक दृश्य अपनी आंखों के सामने लाएं। इन सब के पीछे कोई बांधने वाला एक सूत्र अगर है तो क्या है वो सूत्र कहा से ढूंढा जाएगा माता के स्तन से दूध पीता हुआ एक बालक और वो बच्चा जब देखता है कि उसका पेट भरने लायक शुदा नहीं है और रोने लगता है तो मां की थपकी से जिस प्रकार एक मुस्कान बिखेरता हुआ वो चुप हो जाता है उसे देखें छोटे छोटे पक्षियों के घोंसलों में छोटे छोटे जानवरों के शिशुओं के साथ ये सारा रूप जो है ये संगीत के स्वरों के साथ मिलाइए तबले कि थाब के साथ इसको सुनिए आपको लगेगा कि एक इस प्रकार का कलाकार है संसार का कि जिसका काव्य न मार न जीर्यती जिसके विषय में कवि ने कहा कि वो न मरता है न कभी जीर्ण होता है उस भगवान की कला के अनेक रूपों को देख करके और इस देश ने ये संस्कृति अपनाई इस संस्कृति को विकसित किया कि सब के अंदर एक ही जीवंत आत्मा है सब पुष्प जो खिलते हैं सब पक्षी जो राग गाते हैं उनका स्वर अलग होगा परंतु उनके पीछे ध्वनि एक ही है उन फूलों के पीछे रंग अलग होंगे सुगंध एक ही स्रोत से आई हुई है और मनुष्य मात्र अलग अलग भाषाएं बोले अलग अलग वेशभूषा धारण करे लेकिन वो सब एक ही ब्रह्म के एक ही देव पुरुष के संतान हैं। इसलिए उस विविधता में एक भिन्नता में एकत्व तो की भावना ये इस देश ने सिखाई हमने सीखी और आज तक उसी भावना के कारण ये देश जीवित है संसार में एक मित्रता का मंदिर मानो बन कर के आज भी स्थिर है किसी भी देश के पीड़ित किसी भी देश के दुखी यदि और कहीं आश्रय नहीं पाते तो इस देश में उनको आश्रय मिलता है यह जगत जननी की तरह इसकी गोद हर व्यक्ति के लिए हर मनुष्य के लिए वैसे ही आश्रय स्थल है जैसे हमारे ऋषियों के आश्रमों में हर प्राणी के लिए अभय स्थान होता था संसार के कई लोगों ने उन प्राणियों को अपना भोज्य सिर्फ समझा अपने भोजन की सामग्री माना या मानकर मार करके उनकी खालों को लेकर सजावट करते रहे अपने यहां भी हुआ लेकिन अपने यहां पर ऐसा करने वाले लोग बहुत कम बहुत थोड़े थे और अधिकांश में एक चीटी से लेकर के हाथी तक एक छोटे से छोटे कीट पतंगे से लेकर बड़े से बड़े भयानक जीव तक सबके अंदर एक ही ब्रह्म के दर्शन हम लोगों ने किए इसीलिए उसके नाम कई हों वो एक सत्य है विप्रा बहुधा एक सत्य एक अंतिम तत्व उसको अनेक विद्वानों ने अनेक रूपों में कहा दक्षिण पूर्वी एशिया इसी सांस्कृतिक क्षेत्र का जो हर एक देश है वो उसी था को लेकर उसी परम उन्हीं परंपराओं को अपने अंदर संजोए हुए आज भी चल रहा है और इसका यदि कोई प्रमाण किसी को चाहिए तो आज के इस कार्यक्रम में दस दिनों में जो कुछ आपने यहाँ पर किया बनाया देखा वो सब उस बात का प्रमाण है मैं इसमें आकर के सोचता रहा कि यहाँ पर मुझे कुछ कहना होगा तो क्या कह पाऊंगा क्योंकि ये तो इतना बड़ा वन प्रदेश है कि जिस रास्ते से भी चलो वहाँ पर पक्षियों का कलरव फूलों की सुगंध फूल पत्तियों के मनोहर रूप और पशु पक्षियों के अलग अलग आकारों में अलग अलग स्वभावों के साथ एक सह अस्तित्व के, के साथ घूमते हुए दिखाई देंगे और यही हुआ ऐसा लगा कि इसमें से भटक भी जाएगा आदमी लेकिन भटक के भी कहा जाएगा उसी एक विविधता वाले विश्व के अंदर किसी न किसी कोने में किसी न किसी पथ पर बढ़ता रहेगा ये अनुभव करके मुझे लगता है कि जिन कलाकारों ने ये सारी रचना की इन दस दिनों में बारह दिनों में जो अनेक प्रकार के प्रयोग किए अनेक प्रकार के मैंने सुना है कि संगीत सम्मेलन नाटक और अन्य सांस्कृतिक कार्य भी किए ये सांस्कृतिक कार्य केवल कुछ नाच गाने तक सीमित नहीं है संस्कृति तो मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली उसकी आत्मा है उस आत्मा के अलग अलग रूपों में हमने एक दूसरे को मिलते हुए देखा अलग अलग देशों से आए हुए बंधु बहने वो अपने ही परिवार के व्यक्ति हमको अनुभव हुए और इस वास्ते मिलकर उनसे वैसी ही प्रसन्नता हुई जैसी अरसे अर्स हुए अपने संबंधियों के साथ मिलकर होती है ऐसी प्रसन्नता आप सब के साथ मिलकर आपके इस कार्य को देखकर मैंने अनुभव की मेरे साथ जो परिवार के लोग आए हैं इन्होंने अनुभव की और इस सब के लिए मैं आप सबका डॉक्टर चक्रवर्ती का जिन्होंने अवसर दिया अत्यंत आभारी हूं मुझे कहा गया कि इसके आज समापन का अवसर है और समापन के लिए ही मुझे कुछ शब्द कहने हैं इससे बढ़कर मैं क्या कह सकता हूं कि यह यहाँ आना एक अनुपम सा अनुभव था जीवन में शायद इस तरह के अनुभव बहुत कम हुए होंगे जहां इतनी खुशी मूक रूप में एक शांत बिना मुखरित हुए बिना मुंह से बोले और ऐसा एक आलाद देने वाला आलादकारी ऐसा एक अनुभव यहाँ पर हुआ है इस अनुभव के लिए आपका धन्यवाद करते हुए और आज के इस दस बारह दिनों का जो कार्यक्रम हुआ है जिसके एक विशाल पट पर और आप सब ने किसी न किसी रूप में अपने हस्ताक्षर अंकित किए हैं आपने तो कला पूर्ण तरीके से किए हैं मैं तो कला को तो अधिक कह नहीं सकता था जान नहीं सकता था परंतु जीवन में कला प्रेमी हो सकता है व्यक्ति कलाकार होना हर एक के बस का नहीं है तो एक कला प्रेमी के नाते अपने हस्ताक्षरांकित करके और उस स्थान पर मैंने अपनी भी हाजिरी लगवाई है उपस्थिति दर्ज की है और इससे मैं समझता हूँ अंतिम रूप में आज आप कई संक्षिप्त रूप में बने हुए संग्रहालय रह का संक्षिप्त सा एक भी देखा है सबके लिए अपना अपना आभार अपनी प्रसन्नता और धन्यवाद कहते हुए आपके इस कार्यक्रम के मैं समापन की घोषणा करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद well i don't uh, i don't want to take the liberty of uh, translating his uh, idea governor but your excellency i mean since some of the people here uh, um, would also not understand hindi so uh, what uh, his excellency has essentially said is that uh, uh, he uh, has uh, come into this museum uh, and uh, here he has seen uh, a community of uh, you know plants uh, flora fauna birds uh, blades of grass had this kind or living together in a family relationship and uh, similarly uh, he also looks at the country i mean the india and southeast asia uh, which has uh, lived as a family as a community of organic and inorganic forms i mean uh, for two ages and uh, this uh, unity and diversity is uh, what gives uh, this relation strength and its uh, uh, durability And uh, the fact that uh, he has also been able to interact with the artists and has been able to sign uh, uh, the canvas, uh, which has been imprinted by the signature of their personality and their art, with his uh, words, is also something which makes him deeply happy. So he is delighted uh, to uh, inaugurate uh, this event and would uh, welcome uh, all uh, the South Asian and the Indian artists and invite them into. that relationship uh, of uh, a, a larger family uh, which uh, should not be interrupted by this event but which should go on into the future thank you very much thank you sir now we invite you to witness the musical event sir the I'm gonna make it. 啊 uh huh. I got. La la la. ra ra ra ra